विवेकानंद साहित्य पत्रावली बिना पासपोर्ट के किसी भी विदेशी का जापान के भीतर भाग में भ्रमण करने नहीं दिया जाता जान पड़ता है जापानी लोग वर्तमान आवश्यकताओं के प्रति पूर्ण सचेत हो गए हैं उनकी एक पूर्ण सुव्यवस्थित सेना है जिसमें यही के अफसर द्वारा आविष्कृत तौर पर काम में लाई जाती है और जो अन्य देशों की तुलना में किसी से कम नहीं है ये लोग अपनी नौसेना बढ़ाते जा रहे हैं मैंने एक जापानी इंजीनियर की बनाई करीब एक मील लंबी सुरंग देखी है दियासलाई के कारखाने तो देखते ही बनते हैं अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ें अपने देश में ही बनाने के लिए ये लोग तुले हुए हैं चीन और जापान के बीच में चलने वाली एक जापानी स्टीमर लाइन है जो कुछ ही दिनों में बम्बई और याको के बीच यात्री जहाज चलाना चाहती है यहाँ मैंने बहुत से मंदिर देखे प्रत्येक मंदिर में कुछ संस्कृत मंत्र प्राचीन बंग लिपि में लिखे हुए हैं बहुत थोड़े पुरोहित संस्कृत जानते हैं पर वे सबके सब बड़े विद्वान हैं अपनी उन्नति करने का आधुनिक जोश पुरोहितों तक में प्रवेश कर गया है जापानियों के विषय में जो कुछ मेरे मन में है वह सब मैं इस छोटे से पत्र में लिखने में असमर्थ हूँ मेरी केवल यह इच्छा है कि प्रति यथेष्ट संख्या में हमारे नवयुवकों को चीन और जापान में आना चाहिए जापानी लोगों के लिए आज भारतवर्ष उच्च और श्रेष्ठ वस्तुओं का स्वप्न राज्य है और तुम लोग क्या कर रहे हो जीवन भर केवल बेकार बातें किया करते हो बर्थ बकबाग करने वाले तुम लोग क्या हो आओ इन लोगों को देखो और उसके बाद जाकर लज्जा से मुँह छिपालो सखियाई बुद्धि वालों तुम्हारी तो देश से बाहर निकलते ही जाती चली जाएगी अपनी खोपड़ी में वर्षों के अंधविश्वास का निरंतर वृद्धिगत करकट भरे बैठे सैकड़ों वर्षों से केवल आहार की छुआछूत के के विवाद में ही अपनी सारी शक्ति नष्ट करने वाले युगों सामाजिक अत्याचार से अपनी सारी मानवता का गला घोटने वाले भला बताओ तो सही तुम कौन हो और तुम इस समय कर ही क्या रहे हो किताबें हाथ में लिए तुम केवल समुद्र के किनारे फिर रहे हो यूरोपियनों के मस्तिष्क में निकली हुई इधर उधर की बातों को देकर बेसमझे दोहरा रहे हो तीस रुपये की मुंशी के लिए अथवा बहुत हुआ तो एक वकील बनने के लिए जी जान से तड़प रहे हो यही तो भारतवर्ष के नवयुवकों की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है इस पर इन विद्यार्थियों के भी झुंड के झुंड बच्चे पैदा हो जाते हैं जो भूख से तड़पते हुए उन्हें घेर रोटी दो रोटी दो चिल्लाते रहते हैं क्या समुद्र में इतना पानी भी न रहा कि तुम उसमें विश्वविद्यालय के डिप्लोमा गाउन और पुस्तकों के समेत डूब मरो आओ मनुष्य बनो उन पाखंडी पुरोहितों को जो सदैव उन्नति के मार्ग में बाधक होते हैं ठोकरे मार कर निकाल दो क्योंकि उनका सुधार कभी न होगा उनके हृदय कभी विशाल न होंगे उनकी उत्पत्ति तो सैकड़ों वर्षों के अंधविश्वासों और अत्याचारों के फलस्वरूप हुई है पहले पुरोहिती पाखंड की जड़ मूल से निकाल फेंको आओ मनुष्य बनो तो मंडूकता छोड़ो और बाहर दृष्टि डालो देखो अन्य देश किस तरह आगे बढ़ रहे हैं क्या तुम्हें मनुष्य से प्रेम है क्या तुम्हें अपने देश से प्रेम है यदि हाँ तो आओ हम लोग उच्चता और उन्नति के मार्ग में प्रयत्नशील हों पीछे मुड़कर मत देखो अत्यंत निकट और प्रिय संबंधी रोते हों तो रोने दो पीछे देखो ही मत केवल आगे बढ़ते जाओ भारत माता कम से कम एक युवकों का बलिदान चाहती है का, का निस्वार्थी और, और सच्चे युवक देने के लिए तैयार है जो गरीबों के साथ सहानुभूति रखने के लिए भूखों को अन्न देने के लिए और सर्वसाधारण में नव जागृति का प्रचार करने के लिए प्राणों की बाजी लगाकर प्रयत्न करने को तैयार हैं और साथ ही उन लोगों को जिन्हें तुम्हारे पूर्वजों के अत्याचारों ने पशुतुल्य बना दिया है मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए अग्रसर होंगे तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च धीरता और दृढ़ता के साथ चुपचाप काम करना होगा समाचार पत्रों के जरिए हल्ला मचाने से काम न होगा थर्वदा याद रखना नाम यश कमाना अपना उद्देश्य नहीं है